घड़ी में लगभग आठ बज चुके हैं लेकिन पाँच छः प्रश्न बचे हैं अगर कहें तो इजाज़त दें तो हम कर लेते हैं ताकि हमारे लिस्ट के उत्तर प्रश्न प्रश्न न रह जाएं साथ ही एक बात उनको और सूचना देते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर परिचय कैंप में करीबन सात दिन में ग्यारह से सत्रह मई 2019 में दिए जाते हैं आप वहाँ आकर बहुत अच्छे से चर्चा कर पाते रेडियो पर मात्र एक घंटे की एक निश्चित प्रश्नों को लेने की सीमा रह पाती है तो अगला प्रश्न लेते हैं अगले पांच मिनट के अंदर सारे प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं कन्हैया पवार जी हैं मेडिकल स्टूडेंट हैं इंदौर से कहते हैं सर बचपन में सिखाया जाता है कि जीव मात्र पर दया करो हिंसा नहीं करो और बड़े होने पर नॉनवेज वेज प्रिस्क्राइब किया जाता है ये विडम्बना क्यों इवन आयुर्वेद में भी मेडिसिन और हेल्थ के लिए नॉन को प्रेफर करते हैं कृपया गाइड कीजिए देखिए हम सब चाहत रूप में दयापूर्वक जीना चाहते हैं लेकिन हमारे में शिक्षा और व्यवस्था विधि से मतलब वो जो शिक्षा से व्यवस्था से जो हमारे को समझ मिलना चाहिए उसमें दयापूर्वक जीने का कोई डिजाइन हमको मिला ही नहीं है अगर और आगे आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि एक देश दूसरे देश के साथ क्रूरतापूर्वक ही सफल हो सकता है है ना एक धर्म दूसरे धर्म के साथ दबाव बनाकर ही सफल हो सकता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को मिटा ही सफल हो सकती है अगर जीने के मॉडल इस प्रकार से बने हुए हैं तो इसमें दयापूर्वक जीने का कोई कार्यक्रम बना नहीं जबकि आपके अंदर अभी भी चाह दयापूर्वक जीने की है अब दया को किस प्रकार देखा जाए ये निश्चित रूप से पशु को मारना तो दया का कार्यक्रम है ही, ही नहीं लेकिन उससे ज़्यादा जरूरत आज पशु को जितनी मानव में से दया की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा आज मानव को मानव के प्रति दया की आवश्यकता है तो हमारा कंसर्न तो ये है कि आज पहले हम मानव मानव के प्रति दयापूर्वक कैसे जी ले पहला मुद्दा ये तो प्रकृति में फिर दूसरे जानवरों के प्रति भी दयापूर्वक जीने की बात कर पाएंगे अभी तो मानव मानव के प्रति ही इतना हिंसक है है ना <coughs> मानव भले आदमी मानव को मार के खाया हो ना खाया हो उसका तो बहुत परंपरा अभी नहीं दिख रहा है लेकिन ये तो दिख ही रहा है कि जीने तो देता नहीं तो एक मानव दूसरे मानव को जीने नहीं दे रहा है ये ज़्यादा बड़ा हिंसा है इस हिंसा का निवारण करना अनिवार्य भाई पहले इस पर अपन बात करेंगे तो आगे देखिए ये इसमें बिल्टी नहीं है तो आप तो इंदौर में निवास करते हैं तो मिलिए पधार कभी बात करेंगे अपन तो। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले सप्ताह के रेडियो रिकॉर्डेड सेशन्स में हैं तो वहाँ पर भी आप लोग उत्तर ले सकते हैं जैसे एक बिजनेस लॉस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ओडिशा से वो पिछले सप्ताह प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर सत्रह बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड रिलेशंस रेडियो एम सी वी के इंदौर आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा फिर भी ना मिले तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नाइन फाइव सिक्स जीरो सेवन टू थ्री टू थ्री फोर हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे आपका उत्तर उसके अंदर समाहित हो जाएगा फिर भी ना हो पाए तो आप हमें बताएंगे तो अगले सप्ताह हम ले